आज तेरह जून 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर कृक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम प्रश्नोपनिषद पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद पढ़ने के क्रम में पिछले सप्ताह तक हमने चार प्रश्नों पर विचार कर चुके हैं जिनको अति सार संक्षिप्त में बता सकी कि पिपलाद ऋषि के आश्रम में छह ऋषि कुमार पहुँचे और उन्होंने अपने-अपने जिज्ञासा व्यक्त की जिन्हें एक साल तक इंतजार करने के लिए पिपला ऋषि ने कहा कि एक साल तक एक वर्ष तक यहाँ पर तप ब्रह्माश्चर्य सत्य अपरिग्रह इस तरह से तुम रहो और उसके बाद प्रश्न पूछो एक वर्ष के पश्चात उन ऋषि कुमारों ने जो प्रश्न किए वो प्रश्न छः ऋषि कुमारों ने अपने अपने एक एक प्रश्न किए तो जो पहला प्रश्न था वो ये था कि ये संसार इसका स्रोत क्या है संसार में जो जनता है मनुष्य हैं ये कहाँ से आए उसमें महर्षि विप्लाद ने रई और प्राण दो जोड़ों के निर्माण की बात बताई जो प्रजापति ने यानी संसार को जन्म देने की इच्छा से जो ब्रह्मा ने अपना स्वरूप रचा था उस प्रजापति ने रई और प्राण के जोड़े बनाए और बड़ी विशेषता ये थी कि रई और प्राण दोनों सापेक्षिक अवधारणा है यानी जो आज रई है वो प्राण हो सकता है जो प्राण है वो रई हो सकता है प्राण जो भोगता है रई भोग्या है आज एक चूहा मच्छर को खा सकता है तो मच्छर रई है चूहा प्राण है अब चूहे को अगर बिल्ली खा जाती है तो चुहा स्वयं रही बन जाता है ये एक दूसरे के सापेक्षिक जोड़े हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं ये एक दूसरे के विरोधी नहीं और एक दूसरे के पूरक हैं और संसार में ऐसे पूरक जोड़े अनगिनत दिन और रात अच्छा बुरा आगे पीछे दूर पास, स्त्री पुरुष सब तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यानी एक दूसरे के पूरक जुड़े बनाए और इस तरीके से वो स्वयं अपनी निर्माण की कला को संसार को जन्म देने की कला को नीचे उतारता चला गया मैंने स्वयं प्रजापति इस संसार में रही और प्राण के रूप में उन जोड़ों में स्वयं उतरता चला गया और यानी कि क्रिएटिविटी या रचनात्मकता संसार के निचले स्तर तक उतरते चली गई इस तरह से उन्होंने इस संसार की रचना के बारे में बताया उसके बाद पूछा कि इंद्रियों में इस मन शरीर में सर्वोत्तम क्या है सर्वोत्तम इंद्रिय कौन सी सर्वोत्तम देव कौन है तब तो उन्होंने बताया कि प्राण ही सर्वोत्तम देव है जिनके आगे समस्त इंद्रियाँ उस प्राण के अनुगामी नहीं हैं जबकि उन्होंने बताया कि हर इंद्रिय को ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो मुझ पर ये शरीर और संसार आधारित है को भी ये लगता है कानों को नाक को जबान को पैरों को हाथों को सबको ये लगता है कि मेरे वजह से ये शरीर चल रहा है ऐसी पंच पंचमहाभूत हैं जो पृथ्वी को लगता है मैंने ही सबको आधार दे रखा है वायु समझती कि मैंने ही सबको जीवन दे रखा है अग्नि समझती कि मेरी वजह से ही सब चल रहा है लेकिन इन सब के पीछे प्राण है ये अवधारणा पिपला दृश्य ने बताया कि प्राण किस तरह से सभी का आधार है और पंचमहाभूत का भी मनुष्य की समस्त इंद्रियों का भी आधार प्राण फिर आगे ने देखा कि जो प्राण है वो सदा जागता रहता है बताया कि कौन सी इंद्रियाँस सोती हैं कौन जागती हैं तो पिपलाद ऋषि ने बताया कि जो इंद्रियाँ किरणों की तरह हैं जब सूर्योदय होता है तो जैसे किरणें जाग जाती हैं ब्रह्मांड में फैल जाती हैं जैसे सूर्यास्त होता है वो पुनः वापस सूर्योदयता में समेट ली जाती हैं उसी तरह से जब मनुष्य विश्राम करने जाता है तो इंद्रियां धीरे धीरे धीरे धीरे मन में विलीन हो जाती है तब तो मन जागता रहता है और अपनी रचनात्मकता अपनी देखी हुई चीज़ों को देखता है अनदेखी चीज़ों को देखता है कल्पना की हुई चीज़ों को देखता है जो कल्पना न की गई उनको देखता है वही स्वप्नावस्था है लेकिन जब आत्मा का तेज उसे आक्रांत करता है तब तो वो मन भी प्रभावहीन हो जाता है और वो गुप्त जगह पर छिप जाता है उस समय मन की कोई हलचल नहीं होती उस स्थिति को हम निद्रा निद्रावस्था कहते हैं लेकिन निद्रा निद्रावस्था में कौन जाता है ये प्रश्न था तो उस प्रश्न का उत्तर था कि निद्रा निद्रावस्था में प्राण जाते हैं जो पांच प्राण हैं जैसा कि आपने पिछले कुछ समय में पढ़ा वो पांच प्राण अपने आप को पांच भागों में विभक्त करता है वो प्राण अपान अपान जो पाई और उपस्थ में रहता है समान जो हमारे पेट में उदर में लीवर के स्थान पर रहता है व्यान जो हमारे रक्त संचार में रहता है और उदान जो इन सब से अलग हमारे शरीर को नहीं चलाता वरन इस शरीर को अगले जन्मों से या मुक्ति से जोड़ता है इस जन्म के समस्त कर्मों का लेखा जोखा व्यान नाम का प्राण रखता है। वो आपके मन के हाँ? उदान सॉरी उदान नाम का प्राण तो उदान जो है वो आपके मन की समस्त भावनाओं को मनोवृत्तियों का लेखा जोखा रखता है और वो फिर आपको या तो वो मुक्ति की दिशा में ले जाता है या बंधन की दिशा में ले जाता है फिर बंधन कई तरह के होते हैं वापस पृथ्वी पर मनुष्य लोक मिल सकता है या आपको वापस मनुष्य में त्रिया क्यों नहीं मिल सकती है या सोम लोक मिल सकता है जहाँ आप आनंद भोग सकते हो और पुनः आपके जब आनंद की सीमा समाप्त होती है तो वापस धरती पर आ सकते हो या सूर्यलोक या नहीं ब्रह्मलोक मिल सकता है जहां से वापस लौटना कभी भी नहीं होता तो ये बातें आपके कार्य पर होती कार्य अगर आपने पाप या पुण्य की वृत्ति से किया तो उसके हिसाब से लोक मिलता है लेकिन अगर पाल प्रेम से या आध्यात्म विधा से किया तो मुक्ति प्राप्त तो होती है फिर इसके बाद हमने जाना था कि पांच प्राण हमारे शरीर के भीतर हैं और पांच प्राण शरीर के बाहर हैं अभ्यंतर और बावें दस प्राण हैं पांच प्राण जो हमारे शरीर के भीतर हैं जो नियुक्त किए हुए हैं जो हमने नाम पढ़ा था प्राण अपान समान व्यान और उदान ऐसे ही ब्रह्मांड के भी पांचों प्राण हैं जो प्राण आदित्य है जो सूर्य देवता है वो ब्रह्मांड का प्राण है जो हमारा सौर मंडल है उसका प्राण है जो धरती है वो अपान है जो वायु है वो समान है और जो अंतरिक्ष है वो व्यान है और इसके अलावा जो ब्रह्मांड का तेज है जो ऊर्जा है एनर्जी है ब्रह्मांड की जो संसार को चलाती है जो संसार को अपने बल से रचनात्मकता भी करती है उसको चलने की क्षमता भी देती है और उसका नाम है उदान तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे भीतर के प्राण हैं वो उस प्राण से चलते हैं जो आदित्य है जो हमारा उदान है उस उदान से चलता है जो धरती में है हमारा जो व्यान है वो उस व्यान से चलता है जो अंतरिक्ष में है हमारा जो समान है वो उस समान से चलता है जो वायु में है इस तरह से ऋषियों ने बताया कि समस्त शरीर और बाहर दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है एक सहयोग है जिस सहयोग के द्वारा ये शरीर और मनुष्य का जीवन सफलता पूर्वक निर्बाध रूप से चल सकता है फिर एक हमारा व्या उदान है और एक ब्रह्मांड का उदान है ये दोनों किसी चीज को चलाने के लिए नहीं है लेकिन ये गौरव है ये हमारा शरीर का गौरव उदान से है जो हमारा उदान प्रबल जब हो तो हमारा प्रभा प्रबल हो जाता हमारा कहा हुआ सच हो जाता जैसे एक ज्योतिष हो और वो बात कुछ कहे तो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा उस बात को सत्य करने के लिए तत्पर हो जाती है अगर उस व्यक्ति का उदान प्रबल हो इसलिए उदान ही है हमारे शरीर में जो हमारा प्रभा बनाता है हमारा गौरव बनाता है उदान का फिजिकल एस्पेक्ट है हीट जो हमारा शरीर गर्म है जब हम ठंडा हो जाता कहते हैं कुछ दमनी खत्म हो गया मर गया तो हमारे शरीर में उदान है वो ऊषमा के रूप में है और उदान है वो हमारे प्रभा मंडल के रूप में गौरव के रूप में तो ये पांच प्राण हमारे हैं और पांच प्राण ब्रह्मांड में हैं और ये पांचों आपस में तालमेल से अगर चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम है जो जो संसार को चलाने वाला उसको संतुलित रखने वाला या पर्यावरण को संतुलित रखने वाला जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करता है अगर इनमें आपस में तालमेल बिगड़ जाता है तो उस समय मनुष्य का प्रभा मंडल बिगड़ता है और ब्रह्मांड की जो सुविधाएं हैं जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है वर्षा दे रखी है वायु दे रखी है तापमान दे रखा है धरती दे रखी है इन सबका गौरव कब बिगड़ता है जब हम उससे संबंधित प्राण को आपत्ति करते उस पर आघात करते इसलिए ये दस प्राण मनुष्य के भीतर के पांच और मनुष्य के बाहर यानी ब्रह्मांड के पांच प्राण इन दसों प्राणों में जब आपसी तालमेल होता है तो उस आपसी तालमेल से सुचारू रूप से संसार चल सकते है। इसके बाद अब जिससे जो पांचवा प्रश्न आता है वो सत्यकाम नाम के ऋषिपुत्र ने पूछा और वो प्रश्न मुझे क्या पूछते हैं ऋषिपुत्र वो ऋषिपुत्र पूछते हैं कि ओंकार की उपासना से किस लोक की प्राप्ति होती ओम जैसे समस्त वेद कहते हैं कि ओम परमेश्वर के हस्ताक्षर है। जो हैं जो सर्वोच्च ईश्वर है वो ओम के नाम से जाना जाता है तो ओम प्रतीक है सर्वोच्च सत्ता का जो उसको हम शिव कहें या ब्रह्मा कहें या जिस भी नाम से पुकारें नाम से कुछ मतलब है, लेकिन वैदिक जितने साहित्य हैं वैदिक वाङ्मय में, में उसे ओम कहा गया है ये सर्वोच्च सत्ता है तो अगर हम ओम का आश्रय लें और उसका उपासना करें कि अगर कोई बिरला व्यक्ति जो पूरे जीवन ओम का ध्यान करे तो उसका क्या परिणाम होगा उससे उसको क्या मिलेगा अब पहले अपन ये देख लें कि वहाँ पर ऋषि ने क्या जवाब दिया फिर अपन उसकी व्याख्या समझने का प्रयास करते हैं उन्होंने कहा कि ओम ही परब्रह्म है और ओम ही अपर ब्रह्म है उन्होंने सबसे पहली बात क्या बोली कि ओम ही पर है परब्रह्म का मतलब होता है जो अक्षर है जो परम है जिसमें कोई विकार नहीं आ सकता है और जो किसी नाम या संज्ञा से इंगित करने योग्य नहीं है यानी हम उसको ये नहीं कह सकते ये राव, ये बैठा परमेश्वर ये परब्रह्म है ऐसा हम उसको उंगली से नहीं बता सकते उसको इंगित नहीं कर सकते ना उसका कोई नाम है न ना कोई रूप है न कोई उसके करेक्टरिस्टिक्स है उसके कोई गुण अवगुण नहीं है जिनको हम बता सकें कि गोरा है कि काला पीला है ठंडा गर्म कैसे भी इस तरीके के जो जोड़े हैं गुणों के वो उन जोड़ों से परे हैं वो उसका नाम है परब्रह्म लेकिन दूसरा है अपरब्रह्म तो अपरब्रह्म में भी सबसे उत्तम क्या है प्राण सबसे पहले परब्रह्म ने संसार की रचना करने के लिए प्राण की रचना की तो पर स्वयं प्राण के रूप में आया और वो उसने अपने आप को दस टुकड़ों में बांटा दस उन्होंने मनुष्य के शरीर के भीतर और दस पांच मनुष्य के शरीर के भीतर पांच मनुष्य के शरीर के बाहर इस तरह से रखा है ना कि वो दोनों आपस में पर्यावरण का और मनुष्य के बीच का एक संतुलन था सेतु था ये प्राण पांच प्राण हमारे भीतर पांच बाहर उनके अपने अपने फंक्शन कि उत्सर्जन करना है तो अपान काम में आएगा श्वास लेना है देखना सुनना है इन इंद्रियों का काम लेना है तो प्राण काम में आएगा हमारा जो भोजन खाया गया है उसको हमारे शरीर के अनुकूल या हमारे शरीर के समान बनाने का काम समान नाम का प्राण करता है अन्यथा आप आई वी बॉटल लगा दो तो दूध की तो यू ही आदमी खत्म हो जाएगा लेकिन वही दूध अमृत की तरह हो जाता है अगर हम उसको पीते हैं तो समान नाम का प्राण उसको तोड़ता है लीवर में ले जाता है वहाँ पर उसको अपने अनुकूल प्रोटीन बनाता है उसको फिर व्यान नाम का प्राण है वो पूरे शरीर में पहुँचा देता है तो व्यान है ब्लड सर्कुलेशन और समान है हमारा गेस्ट्रो या हिपेटोबिल सिस्टम वो जो हमारा पेट है जो उसको भोजन को हमारे समान बनाता है और व्यान उसको सभी तरफ चल देता और उदाहरण हमारे जीवन की हमारी इंटेंशंस जो है हमारी व्यक्तियाँ हैं उनका लेखा जोखा रखता ताकि उसके अनुकूल हमको भविष्य में परलोक का आस्वादन करने को मिलता है या तो हम फिर से मनुष्य लोग आते हैं या हम पेड़ छिपकली जीव जंतु बन सकते हैं कीड़े मकोड़े बन सकते हैं या सोम लोक या स्वर्ग लोक को जा सकते हैं या ब्रह्मलोक या सूर्यलोक को जा सकते हैं इस तरह से वो हमारे पांच प्राण हमारे और ऐसे ही पाँच प्राण ब्रह्मांड के उनमें हम जितना ही संतुलन बना के रखेंगे और इस संतुलन का ही नाम है जो कबीर दास जी कहते हैं कि जस की तस धरदी ने चदरिया दास कबीर जतन से होड़ी वो क्यों बोलते हैं कि हमने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करा जैसा पर्यावरण था हमने उसको वैसा को वैसा छोड़ के जा रहे हैं हम इस संसार में आए हमने उन पर्यावरण को उन ब्रह्मांड के प्राणों को पहचाना और उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करा तो मनुष्य आज जीवन यापन करता है तो उसको पहचानना भूल गया जो ऋषि हजारों साल पहले जो संदेश दिया था वो यही दिया था कि जब हम इस संसार को अपने रहने लायक तभी बना पाएंगे जब यहाँ पर एक तो धर्म का साम्राज्य हो और धर्म का ना हो दूसरा हम उस पर्यावरण के संसार के पांच प्राणों से हमारे पांच प्राणों को संयुक्त करके उनको आपसी तालमेल से, से जीवन यापन करेंगे उन चीज़ों की जहाँ कमी होती है तो हमारे जीवन में कष्ट दुख, कभी बाढ़ आ रही है कभी अवर्षा हो रही है कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड के पांच प्राण हैं उनको हम चोट पहुँचा रहे हैं तो जो प्रश्न है फिर हम उसी प्रश्न पर आते हैं कि ओंकार की उपासना से क्या फल मिलता है तो ओंकार ही परब्रह्म है और ओंकार ही अपर ब्रह्म है अपर ब्रह्म या प्राण और प्राण के बाद में वो उनके हिस्से दस प्राण ये दस प्राण क्या है पांच हमारे शरीर पांच बाहर क्या है यही ब्रह्म है जो अपर रूप में यानी कि इन्फीरियर रूप में निचले रूप में आ गया है जो शुद्ध ब्रह्म है उसे कोई सरोकार नहीं है न संसार को चलाने से न तुम्हारा भोजन हजम करने से न सांस लेने से उसने तो अपने आप को प्राण के रूप में बदला तब वो प्राण इस संसार को क्रिएट करता है पैदा करता है और उसको मेंटेन करता है ना उसको रखरखाव करता है उसका पालन करता है इसलिए प्राण ही ब्रह्मा है प्राण ही विष्णु है और प्राण ही शंकर है वो तीनों रूपों में ना संसार को बनाने में उसका पालन करने में और उस संसार को वापस रिअब्जॉर्व करने में अपने आप में समेट लेने में प्राण ही कारगर है तो दोनों रूपों में पर के रूप में और अपर ब्रह्म के रूप में दोनों में प्राण ही ओंकार ही है तो ओंकार की उपासना से इन दोनों में से एक को पाया जा सकता अब दोनों में से एक का क्या मतलब देखो इसमें मतलब ज़्यादा स्पष्ट नहीं करते ऋषिगण वो अपने बात कह देते हैं अब उसकी व्याख्या जो विद्वान जन या गुरुजन करते हैं उन्होंने कहा कि ओम तीन मात्राओं से बना है अ उ और म और इसके बाद में अ म के बाद में एक विश्रांति लंबी विश्रांति है, ओ म के बाद में एक विश्रांति आती है, तो ये तीन मात्राएं हैं है ओम की तो इनमें से जब कोई एक मात्रा को जानता है अ को जानता है उसको एक मात्रा का उपासक है पहले अपन बात को समझ लें फिर उसका मतलब समझने का प्रयास करेंगे जो एक मात्रा को जानता है वो योग भ्रष्ट होने के बाद भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता ये पिपलादृशि कहते हैं कि अगर वो योग भ्रष्ट हो जाता है तो भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता वो पुनः मनुष्य जन्म लेता है जो एक मात्रा को जानता है वो उस ओम की उपासना के द्वारा पुनः मनुष्य का जन्म लेता है और फिर उस मनुष्य जन्म में अगर वो तप संयम साधना करता है ध्यान करता है और अपनी इच्छा से और आगे बढ़ना चाहता है तो वो फिर परब्रह्म को प्राप्त हो सकता है यानी उसकी आत्मिक मुक्ति हो सकती है यानी वो मनुष्य जन्म में आता धरती पर लौटता है लेकिन तिर में नहीं लौटता वो छिपकली बिल्ली कुत्ता गाय कीड़ा मकोड़ा मच्छर नहीं बनता वरान पुनः मनुष्य बनता है और मनुष्य जन्म में वो पुनः आध्यात्म का सहारा लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है ये पहले अ की मात्रा की उपासना का परिणाम बताए दूसरा बताया कि अ के बाद है उ अब जो उ की उपासना करता है द्विमात्रा का उपासक जो अ को भी जानता है और उ को भी जानता है उसको द्विमात्रा का उपासक है तो द्विमात्रा का जो उपासक है वो सोम लोक को प्राप्त सोम लोक का मतलब होता है जहाँ पर इसमें हर जगह उसको सोम लोक लिखा है हम लोग उसको सामान्य लोक बोलते हैं तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करता कब प्राप्त करता है कि जब वो इन दोनों मात्रों से तादात्म्य करता है और अपने अहम की तरह जानता है कि मैं ही अहूँ मैं ही ऊ हूँ यानी अपने आप को ओम से तादात्म्य कर लेता है यानी ओम ओम साधन नहीं है जैसे हम ओम को कह हैं कि बस ये जैसे दिल्ली जाना है रेल साधन है लेकिन ओम साधन नहीं है रेल अगर आप समझ रहे हो तो रेल ही दिल्ली है यानी हम जिसको ओम कहें वो ओम ही ब्रह्म है ओम ऐसा नहीं कि ओम को साधना करने से हम ब्रह्म को पहुंच जाएंगे वरण ओम ही ब्रह्म है तो जब वो दो मात्राओं की साधना करता है तो वो स्वर्गलोक को जाता है वहाँ पर आनंद भोगता है वहां के बाद जब उसके आनंद की सीमा आ जाती है तो पुनः मनुष्य लोक में आता है पुनः उसको अवसर मिलता है अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन अगर वो त्रिमात्रा का उपासक है जो अ उम क रहस्य को जानता है वो तीनों मात्राओं का उपासक है तो वो लोक को जाता है सूर्यलोक का ही दूसरा नाम है ब्राह्मणलोक जहाँ से फिर लौटना वापस नहीं होता वो कहते हैं कि जैसे सांप अपनी केचुली से निकल जाता है वैसे ही मनुष्य अपने पाप और पुण्य के कर्मों से मुक्त हो जाता है उस वक्त तो उसके सब कर्म साथ नहीं जाते वो केचुली सांप की केचुली की तरह उससे पीछे छूट जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं वो उस वक्त रिफ्रेश हो जाता है उसके शरीर के जितने या मन के जितने कर्म हैं उन कर्मों से वो मुक्त हो जाता है और आगे बढ़ जाता है और सूर्यलोक में उसी का प्रवेश है जो कर्मों से पूर्णतः मुक्त है अन्यथा वो कर्मों को साथ लेके नहीं जा सकता कर्मों से मुक्ति का सबसे बेहतर उदाहरण आदिशंकराचार्य जी ने बताया था कि समस्त कार्य संसार के अगर हम प्रेम की भावना से करें प्रेम की उदात्त भावना से करें बजाय पुण्य की भावना के या पाप की भावना के अगर प्रेम की भावना से जब कोई कार्य किया जाता है तो वो मुक्तिदायक होता है वहाँ पर फिर कभी कर्म फल का कोई संभावना नहीं प्रेम में कर्म फल नहीं होता और प्रेम की परिभाषा क्या है कि जहाँ पर कि हमारे व्यक्तिगत लालसा न हो और बदले में कुछ नहीं चाहिए अन्यथा वो प्रेम नहीं हो जाता वो एग्रीमेंट हो जाता सौदा हो जाता है जैसे हम किसी को प्रेम करें ये सोच के कि बदले में हमको मिलेगा कुछ तो फिर ये सौदा हो जाता है लेकिन अगर हम प्रेम की उदात्त भावना से प्रेम के लिए प्रेम करें तो फिर वो मुक्तिदायक होता तो सूर्यलोक को ले जाते हैं तो अब जब एक मात्रा का उपासक होता है तो उसको ऋग्वेद की ऋचाएँ मनुष्यलोक की गारंटी देती है यानी मनुष्यलोक में ले आती है जो ऋग्वेद की ऋचाएँ होती हैं ऋग्वेद ब्राह्मण वो आपको मनुष्यलोक में ले आता है जब दो मात्रा की उपासना करते हैं तो यजुर्वेद की ऋचाएँ वो सोमलोक को ले जाती और त्रिमात्रा का जो उपासक है उसको सामवेद की ऋचाएँ सूर्यलोक तक ले जाती ये पिपलाद ऋषि ने रहस्य बतलाया अब इस रहस्य की व्याख्या हम समझने का प्रयास करें कि इस अभी हमको समझ में कुछ भी नहीं आया सत्य है कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आया कि एक मात्रा की उपासना कैसे होगी दो मात्रा की उपासना कैसे होगी और तीन मात्रा की उपासना कैसे होगी और एक मात्रा की उपासना कैसे की जा सकती है? जब ओम है तो ओम में तो तीनों हैं हम उसमें से एक को अलग करके उपासना कैसे करेंगे अ की या ऊ की पिपला ऋषि कहते हैं कि तीनों मात्राएं अपने आप में मृत्युमयी हैं यानी कि इनमें से एक किसी एक के भी आप उपासना करेंगे तो वो आपको मृत्यु लोक में घुमा फिरा के ले आएगी चाहे सूर्य मतलब चाहे वो सो, सोम लोक में ले जाएगी तो वापस ले आएगी या मनुष्य लोक में ले जाएगी तो वापस ले आएगी है ना लेकिन कुल मिला के आप पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ेंगे नहीं मृत्यु से मुक्ति नहीं है किसी भी एक मात्रा की उपासना से मृत्यु से मुक्ति नहीं है लेकिन संयुक्त रूप से तीनों परब्रह्मों को ले जाते अब इसका गुड़ मतलब इसका मतलब समझने का अपन कोशिश करते हैं क्योंकि जब तक हम इसकी व्याख्या नहीं समझ में आएगी तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि एक मात्रा की उपासना दो मात्रा की और तीन मात्रा की उपासना से तात्पर्य क्या है ऋषियों का यहाँ पर हम इसको समझ लें एक मात्रा का मतलब है कि हम इस संसार को जानते हैं और संसार की उपासना करते हैं अरे संसार की उपासना से मतलब है हम तीर्थों की उपासना करते हैं हम नदियों की उपासना करते हैं पर्यावरण की उपासना करते हैं वैदिक काल में ये उपास्य कौन थे नदियाँ पहाड़ सूर्य और चंद्र ये वैदिक काल के देवता थे उस समय न तो राम जी थे न हनुमान जी थे न कृष्ण जी थे उस समय वेदों में अगर आप देखेंगे तो उपास्य कौन थे अर्बुद या देव यानि माउंट आबू पहाड़ या चंद्रदेव सूर्यदेव जिसको आदित्य बोलते थे या इंद्रदेव जो वर्षा का स्वामी था या अग्निदेव तो वो इन्हीं देवताओं में उपासना की जाती थी तो जब हम इन देवी देवताओं की उपासना करते हैं इन समस्त देवताओं की उपासना करते हैं तो वो एक एकमात्रा की उपासना है वो मात्रा की एकमात्रा की उपासना आपको पुनः मनुष्य लोक ले आएंगे वो पुनः अवसर देगी आपकी उपासना को आगे बढ़ाने के लिए जो मनुष्य इस बात को यहीं समझता है वो यहीं अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं वो समझ जाता है कि मैं एक मात्रा का उपासकूँ मुझे इसके आगे बढ़ना है। एक मात्रा का उपासना संसार और देवी देवताओं की उपासना संसार के जितने उपास्य हैं उनकी उपासना एक मात्रा की उपासना है द्विमात्रा की उपासना क्या है जब मैं अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करता हूँ जो तो मैं जानता हूँ कि मेरी अंतरात्मा ही सत्य है और सब असत्य है मेरी अंतरात्मा मेरी चेतना मेरा अंतर से अंतर का अस्तित्व मेरा कोर एग्जिस्टेंस वही ईश्वर है जब मैं इस तरह जानता हूँ तो मैं दो मात्रा की उपासना करता हूँ मैं एक संसार को जानता हूँ देवी देवताओं से आगे बढ़कर मैं अपनी चेतना पर आ गया और अपनी चेतना की उपासना करा अब अगर हम लोग चूंकि काश्मीर शिव दर्शन के साधक फैंसले हम जानते हैं कि यहाँ पर यही उपात आणवो पाए अब शाक्तोपाय पर पाए गई है एक मात्रा की उपासना वो पाए है दो मात्रा की उपासना शाक्तोपाए है अब वो ऋषि कहते हैं कि जो तीन मात्राओं की उपासना करता है वो पर को प्राप्त होता है सूर्य लोग को जाता है वो सांप जिस तरह से केचुली से निकल के मुक्त हो जाता है अपनी पुरानी चमड़ी से ऐसे ही वो मनुष्य अपने पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है पाप प्रतीक है वरन कर्म तो कर्म है वो पुण्य हो चाहे पाप हो उन सब से वो मुक्त हो जाता है तो वो मुक्त होते ही वो सूर्य लोग को प्राप्त हो जाता है तो तीन मात्राओं की उपासना क्या है इस संसार को अपनी आत्मा को और परमेश्वर को अभिन्न जानना यह जानना कि ईश्वर है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही संसार है ये जो तीनों को हम एक साथ जाने कि मैं भी वही हूँ जो ईश्वर है और संसार भी वही है जो मैं हूँ मुझ में न तो ईश्वर से फ़र्क है न मुझ में और संसार में कोई फ़र्क है न मैं संसार से अलग हूँ न मैं ईश्वर से अलग हूँ न संसार ईश्वर से अलग है यानी जो ईश्वर है वही संसार रूप में मेरे सामने देखा है और वही देखने वाला है इस संसार को देखने वाला है यानी जो क्रिएटेड है जो रचित संसार है वो भी शिव है और रचने वाला भी शिव है और अब जो देख रहा है इस रचे हुए संसार को वो भी शिव है यानी ये हम अब ये तीन मात्राओं के उपासकोगे वो जान गए कि ब्रह्मांड क्या है जान गए कि ईश्वर क्या है और जान गए कि मैं कौन हूँ इन तीनों को जानने वाला ओम का सच्चा उपासक है तो जो ओम की तीनों मात्राओं को जानता है वो संसार नाम की अ मात्रा को जानता है अंतर चेतना के रूप में या विज्ञात्मा जिसको बोलते हैं विज्ञात्मा के रूप में उ मात्रा को जानता है और इन ईश्वर या इन तीनों के रूप में अ, अउमा तीनों को एकत्रित रूप से जानता है तभी वो कहते हैं कि तीनों में से हर मात्रा मृत्युमय ही है कोई भी मात्रा अमरता को प्राप्त नहीं करवाती लेकिन जब आप तीनों को एक साथ जानते हो तीनों मात्राओं को जब एक साथ जानते हो तो वो आपको मृत्यु से पार ले जाती है उस समय सामवेद की नीचाएँ आपको सूर्यलोक की ओर ले जाएंगे इस तरह से उस समय में जब उपनिषद लिखे गए थे कहते अथर्वव वेद का अस्तित्व तो नहीं बाद में आया अथर्ववेद नहीं था उस समय ऋग्वेद था यजुर्वेद था और सामवेद जो अथर्ववेद है वो बाद में रचा गया उपनिषदों के बाद इसलिए उस समय उनका तीन ही वेदों का इसमें वर्णन आता है उपनिषदों में जब भी वर्णन आएगा इन तीन वेदों का वर्णन आता है तो इस तरह से फिर वही बात है जैसे हम ब्रह्मांड को अलग अलग रूप में देखें उपास्य और उपासक को अलग अलग जाने तो एक एकमात्रा की उपासना है जब अपनी चेतना को जाने तो दिमात्रा की उपासना है और जब ब्रह्मांड को और साधक और साध्य और साधना इन सबको एक रूप में जाने तो ये हमारी त्रिमात्रा की उपासना है इस तरह से हम इस उपासना के स्वरूप को जब आप विस्तार देते हैं तो उस समय वो हमारी उदान उदान नाम का जो प्राण है इन तीन मात्राओं की उपासना से वो प्राण प्रबल हो जाता है उदान नाम का प्राण प्रबल हो जाता है और वो क्या करता है कि तुम्हारा उत्क्रमण जब वो करता है वो आत्मा उत्क्रमित होती है तो समस्त कर्म फलों को पीछे छोड़ देती है इस शरीर से जब छोड़ती है आत्मा तो वो कर्मफलों को साथ लेकर नहीं जाती वो उदान उसका उस कर्मफलों को पीछे छोड़ के उस आत्मा को सीधे सीधे सूर्य ब्रह्म लोक ले जाता है जहाँ पर कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी वैक्तिक पहचान समाप्त हो जाती है जैसे एक बूंद को समुद्र में डाल दो उस बूंद का नाम पहले कुछ भी रख दो इस बूंद का नाम रख दो कि इसका नाम रामलाल है लेकिन उस बूंद में जान को समुद्र में डालने के बाद उस रामलाल का कोई अस्तित्व नहीं देता अब रामलाल स्वयं समुद्र हो गया इसलिए जब हमारे व्यक्तिक आत्मा सूर्यलोक में जाती है कर्मफलों से मुक्त हो जाती है जब तक कर्मफल हैं तब तक व्यक्तिकता है इंडिविजुअलिटी है जैसे ही कर्मफल से मुक्ति है व्यक्तिकता समाप्त हो जाती और हम समि बन जाते क्योंकि हमको सीमित करने में मात्र हमारे कर्मफलों का हाथ जब तक हमारे पास बैलेंस है काम का कर्मफल का लेखा जोखा जब तक हमारा है खाते में कुछ न कुछ है प्लस माइनस तब तक हम मुक्ति से बंधे हुए इसको ऋणानुबंध कहते हैं कि जब तक ये ऋणानुबंध हैं हमारे शरीर में तब तक हम इस शरीर और शरीर पर शरीर प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं बाध्य हैं जैसे ही ये बैलेंस जीरो हो जाता है फिर इस शरीर में बांधने के लिए कोई भी बल नहीं क्योंकि ये कर्मफल ही वो बल है जो बांधे रखता है उस वक्त उदान प्रबल हो जाता है और आपके शरीर से जब आप उत्क्रमण करते हो शरीर तब तक धारे रखते हो जब तक प्रारब्ध कर्म का हिस्सा पूरा नहीं हो जाता प्रारब्ध कर्म समाप्त तो होते ही शरीर से आत्मा उत्क्रमण करती है और बिना जब कर्म फल्य उत्क्रमण करती है तो पुनर्जन्म नहीं होता ना सोम लोग जाता है न स्वर्ग पर जाता है न धरती पर आता है ना कोई तिरेक योनी में जाता है और न किसी स्थावर योनी में जाता है वरन वो मुक्त हो जाता है तो साधक की मुक्ति का उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया उन्होंने बोला कि अगर एक मात्रा को जानने वाला भी है तो उसका नष्ट नहीं हो जाएगा वो उसका योग भ्रष्ट है लेकिन उसको फिर मौका मिलेगा मनुष्य जन्म में आके फिर से अपनी साधना को आगे बढ़ाने का द्विमात्रा का उपास तो भी उसको फिर मौका मिलेगा फिर से संसार में आने का और अपनी साधना को आगे बढ़ाने का लेकिन वो त्रिमात्रा का उपासक है अब यहाँ उपासना का मतलब उन्होंने दिखाया दिखा है ना? किस तरीके से कि आप उसका सतत चिंतन ऐसे करें जिसको हम अभिध्यान या मेडिटेशन बोलते हैं उसका सतत चिंतन ऐसे करें कि हम उसको वस्तु की तरह चिंतन नहीं करें वरणन मैं की तरह चिंतन करें कि मैं ओम मैं ही ब्रह्म हम दो तरह से चिंतन करते हैं हम किसी की उपासना जब करते हैं तो हम उसको उपास्य अलग समझते हैं। लेकिन तीन मात्रा का उपासक मैं की तरह ही बात करेगा तीन मात्रा का उपासक कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि ओम वो बैठा और मैं ओम की पूजा कर वो ऐसी पूजा नहीं करेगा वैसी पूजा करने वाला ओम भी फिर एक देवता बन जाएगा छोटा सा उसका नाम कुछ भी रख दो आप लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई कि परब्रह्म के रूप में आप किसी अगर मूर्ति की भी पूजा करेंगे यहाँ पिपला दृषि इसी में बताते हैं आगे कि परब्रह्म की भावना करके जब आप किसी जैसे विष्णु आदि की मूर्ति लेकिन आपने उसमें परब्रह्म की भावना की क्योंकि परब्रह्म है जो नाम उपाधि से परे है और ये किसी तरह से इंगित करने के अयोग्य है इसको आप इंगित नहीं कर सकते कि ये रहा परब्रह्म तो क्या होता है कि हम सब लोगों की प्रज्ञा इतनी प्रवल नहीं होती कि हम अंदर ध्यान कर सकें हमको एक आश्रय चाहिए होता है तो उस आश्रय के रूप में अगर हम बाहर भी एक आसरा लेते हैं लेकिन अगर हम उस आश्रय को परब्रह्म की तरह जाने उसको ये जाने कि सर्वोच्च चैतन्य है ये तो उस रूप में हम उसकी आराधना कर सकते हैं लेकिन वो आराधना करते करते धीरे धीरे मैं के रूप में बदल जाती कि मैं हूँ ओम यानी जब तक हम ओम को अपने बाहर समझते रहेंगे तब तक हम त्रिमात्रा के उपासक नहीं हो सकते हम मैं को न केवल बाहर न केवल भीतर वरण सर्वव्याप्त समझें कि मैं भीतर भी देखने वाला भी ओम ही है मैं ही हूँ जो दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ और वही ओम है ऐसे तीनों दिशाओं में बाहर भीतर और ईश्वर की तरफ हम जब देखें संसार को देखें ईश्वर की ओर ध्यान करें या स्वयं के भीतर जाके हमको मातृम दिखाई दे तो वही त्रिमात्रा का है इसलिए इस बात को विश्लेषण करके गंभीरता से समझने का प्रयास करें तो हम ये समझ में आ सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं अगर हम एक मात्रा के उपासकें परमेश्वर की उपासना हमसे अलग समझ के कर रहे हैं तो हम इससे आगे बढ़कर के द्विमात्रा के हो सकते हैं जब अपनी चेतना को स्वयं का स्वरूप जान लें लेकिन उससे आगे हम इस समस्त सृष्टि को एक यूनिट माने जो अपना हमेशा बार बार बात करते हैं कि इस ब्रह्मांड को एक इकाई मान लें कि ब्रह्मांड एक इकाई है जिसमें कोई भी चीज इसमें से अलग नहीं की जा सकती और न इसमें कुछ जोड़ा जा सकता जब हम ब्रह्मांड को ऐसी इकाई मान लेते हैं तो फिर उस स्थिति में वो त्रिमात्रा का उपासक हो जाता है और वो इस संसार से मुक्ति के लिए योग्य है यानी उसको इस संसार से मुक्ति संभव है तो ये तीन मात्राओं की उपासना के बारे में जो रहस्य बताया तो ये हमारा पाँचवा प्रश्न था जिसमें ओम की उपासना का फल और उसके अन्य भिन्न भिन्न तरह से उसके अलग अलग मात्राओं की उपासना से क्या फल मिलेगा इसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की अब इसके बाद हम चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट करेंगे अगली बार और उसके बाद हम छठे प्रश्न पर आ जाएंगे और छह ही प्रश्न हैं इसके बाद अपन इसके आगे एक या दो हफ्ते में जब ये पूर्ण हो जाता है उसके बाद हमको आगे क्या पढ़ने की इच्छा है अपन आपस में मिलकर फिर तय कर लें अगर उपनिषद को ही पढ़ना जारी रखना है तो अभी हमारे पास काफ़ी सारा और भी मटेरियल है पढ़ने लायक हमने अभी तक कृष्ण उपनिषद के अलावा कठोपनिषद और ईसा वास्तु उपनिषद पढ़ें कुछ उपनिषद अभी बाकी हैं कुछ है नौ उपनिषद ऐसे हैं जिन्हें हम यहाँ पढ़ सकते हैं वृद्धारणक और छादोगी के, के कुछ हिस्से हम समझने की कोशिश कर सकते तो इस बारे में अगली बार और अपन चर्चा कर लेंगे कि उसके आगे अपनों को क्या शुरू करना है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा आई रही है उसके बारे में भी हमको चर्चा करना है कि उसका किस रूप में मनाया जाए मंगलवार 16 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा उस दिन हम पादुको पूजन तो करेंगे ही सामूहिक भोजन भी करेंगे इसके अलावा किसी का और कुछ जो भी सुझाव हो वो आमंत्रित तो आज अपनी बात ही समाप्त करते गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण